महाभारत आशी पर्व सप्त अध्यात्म विषय महान वन कार्णन ब्राह्मण संकल्प उवाच सक दंशमसुकोकहर्ष हिमा मोहांधकारतिरम लोभव्याधीशरीश्रृप विचय काध्वान कामक्रोध विरोधक तद तीत महादुर्गम प्रविष्टोस्मी महदनम ब्राह्मण ने कहा प्रिय जहाँ संकल्प रूपी दास और मच्छरों की अधिकता होती है शोक और हर्ष रूपी गर्मी सर्दी का कष्ट रहता है मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है लोभ तथा व्याधि रूपी सर्प विचरा करते हैं जहाँ विषयों का ही मार्ग है जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है तथा जहाँ काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूँ ब्राह्मण क तनम महाप्राज्य कृ वृक्षाचरित का गिरी पर्वता के अत्यध्वनि तद्धन ब्राह्मणी ने पूछा महाप्राज्य वह वन कहाँ है उसमें कौन कौन से वृक्ष गिरि पर्वत और नदियां हैं तथा वह कितनी दूरी पर है ब्राह्मण नये तदस्त्य पृथक भाव किंचित अन्य ततः सुखम नये तदस्त्य पृथक भाव दुख तरम ततः ब्राह्मण ने कहा प्रिय उस वन में न भेद है न अभेद वह इन दोनों से अतीत है वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का अभाव है तस्मा हृस्वतरम नास्ति न तथस्ति महतरम नास्त सूक्ष्मतरम सुखम् उससे अधिक छोटी उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है उसके समान सुखरुख भी कोई नहीं है न त्रविश्य सोचन्ति न प्रहिष्यन्ति च प्रहिष्य न च विभ्यति के शान चितेभ्यो विभ्यत के, विभ्यत के उस वन में प्रविष्ट हो जाने पर विजातियों को न हर्ष होता है न शोक न तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और न उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं तस्म महा फलाने महाद्रुमाश्चलान सप्ताहतिथिय सप्त समाधय अतिथि है सात है, है। आश्रम हैं वहाँ सात प्रकार की समाधि और सात प्रकार की दीक्षाए हैं यही उस वन का स्वरूप है पंचवर्णा दिव्याणी पुष्पाणी चला च सं वहाँ के वृक्ष पांच प्रकार के रंगों के दिव्य पुष्पों और फलों की सृष्टि करते हुए सब ओर से वन को व्याप्त सुवर्णानी द्विवर्णा पुष्पाणी चला चिजंत पाद पास्तत्र व्याप्य तेत तद्वन वहा दूसरे वृक्षों ने सुंदर दो रंग वाले पुष्प और फल उत्पन्न करते हुए उस वन को सब ओर से व्याप्त कर रखा है सुगंध युक्त दो रंग वाले पुष्प और फल प्रदान करते हुए उस वन को व्याप्त करके स्थित है सुरभिंडी कवरणी पुष्पाणी चला चम वृक्ष केवल एक रंग वाले पुष्प और फलों की करते हुए उस वन के सब ओर फैले हैं। पुष्पाणि च बहुन च वर्ण पुष्पाणी चला महावृक्ष वह दो महावृक्ष बहुत से अव्यक्त रंग वाले पुष्प और फलों की रचना करते हुए उस वन को व्याप्त करके स्थित है एको वन ही सुमना ब्राह्मणोच पंचेन्द्रिया संति तेभ्यो मोक्षा सप्त फलक्षा गुण फलान्य तिथिय तिथिय फलासा उस वन में एक ही अग्नि है जीव जीवशुद्ध चेता ब्राह्मण है पांच इंद्रियां संविधाएँ हैं उनसे जो मोक्ष प्राप्त होता है वह सात प्रकार का है इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है गुण ही फल है सात अतिथि फलों के भोक्ता हैं है आतिथ्यम प्रतिगृहणते तहितेश प्रलेशन वे महर्षिगण इस यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है तत्पश्चात वह ब्रह्म वन विलक्षण रूप से प्रकाशित होता है प्रज्ञा वृक्षम मोक्ष फलम शांतिच्छाया समन्वित ज्ञानाश्रयम तृप्ति तोयम अंत क्षेत्र उसमें प्रज्ञारूपी वृक्ष शोभा पाते हैं मोक्ष रूपी फल लगते हैं और शांतिमय छाया फैली रहती है ज्ञान वहाँ का आश्रय स्थान और तृप्ति जल है उस वन के भीतर आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है ये संतह धिगछ ना पुनः ऊर्धव चार तस्नाधि जो श्रेष्ठ पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं उन्हें फिर कभी भय नहीं होता वह वन ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब और व्याप्त है उसका कहीं भी अंत नहीं है सप्त स्त्रियत्र वसंत सद्य मुखा माँ भानुम्त्यो जनित्र प्रजाभ्य सर्वान्यथा सत्य मणि त्यता च वहाँ सात स्त्रियां निवास करती हैं जो लज्जा के मारे अपना मुंह नीचे की ओर किए रहती है वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती है वे सबके जनने हैं और वे उस वन में रहने वाली प्रजा से सब प्रकार के उत्तम रस उसी प्रकार ग्रहण करती है जैसे अनित्यता सत्य को ग्रहण करती है तत्र प्रति पुनस्त सप्त सप्तर से सिद्धा आदि के वशिष्ठ साथ सिद्ध सप्तर्षि वशिष्ठ आदि के साथ उसी वन में लीन होते और उसी से उत्पन्न होते हैं यशो वचो भगश्चै सिद्ध तेजस एवं तेज सप्त वर्तनते सप्तज्योतिभास्करम यश प्रभा भग ऐश्वर्य द्विजय सिद्धि ओज और तेज ये सात ज्योतियाँ आत्मा रूपी सूर्य का ही अंतरण करती हैं गिरपर्वता सी त्रसत नद्य सरिवारी वह ब्रह्म ब्रह्मसंभवम् उस ब्रह्मतत्व में ही गिरी पर्वत झरने नदी और सरिताएँ स्थित है जो ब्रह्मजनित जल बहाया करती है नदीना संगम से समुपहरे साक्षादेव पितामहं नदियों का संगम भी उसी के अत्यंत में होता है योगरूपी यज्ञ का विस्तार होता रहता है वही साक्षात पितामह का स्वरूप है आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं कृषास तपसा दग्ध आत्मनत्मानवेश ब्रह्मांडम समुपास जिनकी आशा क्षीण हो गई है जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं वे ही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके परब्रह्म की उपासना करते हैं सममप्यत्र संसंति विद्यारण्य विदो यथाधीर के ही प्रभाव से रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से श्रम अर्थात मनोनुग्रह की प्रशंसा करते हैं जिससे बुद्धि स्थिर होती है एक तेवे दृशम पुण्यम अरण्यम ब्राह्मणा विदु विदिताचानुतिषंत ब्राह्मण ऐसे गुण वाले इस पवित्र वन को जानते हैं और तत्वदर्शी के उपदेश से प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म वन को शास्त्रतः जानकर श्रम आदि साधनों के अनुष्ठान में लग जाते हैं इत महाभारत आसुमेद के परवि अनुगीता परवि ब्राह्मण गीता सप्तवें सप्तविशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता संबंधी सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ